श्वेता स्वतूपनिषद सांकर भाष्य पंचमो पंचमोध्याय अक्षराश्रित विद्या विद्या और उनके शासक परमेश्वर के स्वरूप तथा महात्म का वर्णन चतुर्थाध्याय शेषम अपूर्वाधम प्रतिपादय पंचमोध्याय आरभते अक्षर इत्यादीना चतुर्थ अध्याय में अवशिष्ट रहे अपूर्व विषय का प्रतिपादन करने के लिए द्वे अक्षरे इजादि इत्यादि मंत्र से पंचम अध्याय आरम्भ किया जाता है द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनते विद्या अविद्ये निहते यूढ़े क्षर त्विद्यामृतम तो विद्या विद्या विद्य ईशते यस्तु शोन्य हिरण्यगर्भ उत्कृष्ट अविनाशी और अनंत परब्रह्म में जहाँ विद्या और अविद्या दोनों भाव से स्थित हैं उनमें क्षर अविद्या है और अमृत विद्या है तथा तो जो इन विद्या और अविद्या दोनों का शासन करता है वह इनसे भिन्न है द्वे विद्या अविद्यस्म्क्षरे ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात् ब्रह्म परे परस्वा ब्रह्मण्यनते देशतः कारु वस्तुतो वा परिन्ने यत्र यस्वे विद्या अविद्ये निहिते स्थापित गूढ़े अनिवक् विद्या अविद्ये दर्शयति दर्शयती क्षर थद्या क्षरणे संस्थति कारणम अमृत तो विद्या मोक्ष हेतु यु पुनर्द्या विद्य ईशते निक्षि जिस अविनाशी एवं अनंत यानी देश काल या वस्तु से अपरिचिन्न परब्रह्म में ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ से उत्कृष्ट अथवा परब्रह्म में विद्या और अविद्या ये दोनों गूढ़ यानी अव्यक्त भाव से स्थित है उन विद्या और अविद्या को अलग अलग करके दिखाते हैं उनमें छर छर छनन की हेतु यानी संसार की कारण तो अविद्या है और अमृत यानी मोक्ष की हेतु विद्या है और जो विद्या और अविद्या का शासन करता है वह उनका साक्षी होने से उन दोनों से भिन्न है कोशा विद्या है? वह कौन है सो बतलाते हैं यो योनिम योनिमितिषत्येको विश्वालि रूपाली योनिश्चर्वा ऋषि प्रसूत कपिलम यस्तमग्रे ज्ञाने विभर्तियम च पश्चेत जो अकेला ही प्रत्येक स्थान तथा संपूर्ण रूप और समस्त योनियों उत्पत्ति स्थानों का अधिष्ठान है तथा जिसने सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए कपिल ऋषि हिरण्य गर्भ को ज्ञान संपन्न किया था और जन्म लेते हुए भी देखा था वही विद्या और अविद्या से भिन्न उनका शासक है यो योनिमति यो योनिम यो योनिम स्थानम स्थानम इत्यादि यहाँ पृथिव्यादीनोक्ता पृथिव्यादी अठी अठतिय पर विश्वास रोहितादी रूपा योनिश्च प्रभवस्थ्यधिष्ठि कनक कपनकलवर्ण प्रसूतम तेनोत्ति हिण्यगर्भम जनयामास जन्मश्रवण्य उत्तरत्र यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वेदृणोति तस्मती वक्षमाण् कपिलोग्रजाणव कपिलो हिरण्यगर्भो वा निर्देश यो इत्यादि जो योनि योनि को स्थान स्थान को अर्थात जो पृथ्वी में स्थित होकर पृथ्वी का शासन करता है इत्यादि मंत्र से कहे हुए पृथ्वी आदि को अधिष्ठित नियमित करता है तथा जो एक अद्वितीय परमात्मा लोहितादि संपूर्ण रूपों को और योनियों उत्पत्ति स्थानों को अधिष्ठित करता है जिसने ऋषि यानी सर्वज्ञ प्रसूत अपने ही से उत्पन्न की है कपिल स्वर्ण सदस्य कपिलवर्ण हिरण्य गर्भ को पहले जन्म दिया था क्योंकि आरंभ में हिरण्यगर्भ का ही जन्म श्रुति प्रतिपादित करती है अन्य महर्षि कपिल का जन्म नहीं बतलाती कारण आगे यह कहा जाएगा कि जो आरंभ में ब्रह्मा को रचता है और उसके लिए वेदों को प्रेरित करता है कपिल पहले उत्पन्न होने वाला है इस पुराण वचन से भी कपिल या हिरण्य का ही निर्देश किया गया है सर्वभूतस्य वैकिला कपिलर्षि भगवत सर्वूत वै किलिष्णो रंसो जगन्मोहनायूपुगे परम ज्ञान कपलाधिस्वधि दधा सर्वूतात्मा जगत हित क्रर्वेवा ब्रह्मा ब्रह्म विदासी वायुर्बलताोगिनाक ऋषीण च वशिष्ठस्तम व्यासो वेद विदासी सांख्या नाम कपिलो देव रुद्राणामसी शंकरमर्षि प्रसिद्धः जगत का मोह नष्ट करने के लिए सर्वभूत में भगवान विष्णु के ही अंश स्वरूप मुनिवर कपिल ने अवतार लिया है श्री हरि सतयुग में कपिलादि रूप धारण कर संपूर्ण जगत के लिए हित कर उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान करते हैं तुम समस्त देवताओं में इंद्र हो ब्रह्मवेदताओं में ब्रह्मा हो बलवानों में वायु देवता हो योगियों में सनत कुमार हो ऋषियों में वशिष्ठ हो वेदवेदताओं में व्यास हो ज्ञान योगियों में कपिल देव हो और रुद्रों में महादेव हो इत्यादि पुराण वचनों में कपिल नाम से महर्षि कपिल ही प्रसिद्ध हैं तत तदानिम अस्मिन् प्रवर्तते कपल कवीना सा स षोड़शाहष विष्णुर्विराजम तमसपरस्ता शूयते मुंडकोपनिषदी सपिल प्रसिद्धग्रे सृष्टि काले योगयाने धर्म जानवैराग्यविभर्तीयम च पश्य इत्यर्थः अथवा तु भोनम अस्मिन प्रवर्तते कपिलम कवीना छोड़ शास्त्र पुरुषश्च विष्णुर्विराजमान तमस प्रस्ताद इस मुंडकोपनिषद की हुटनोज यह श्रुति मुंडकोपनिषद में नहीं मिलती अन्यत्र भी उसका पता नहीं चलता श्रुति का पाठ शुद्ध भी नहीं जान पड़ता परंपरा से जैसा पाठ मिला वैसा ही रहने दिया है और अर्थसंगति न लगने के कारण उसका अनुवाद नहीं किया गया है श्रुति के अनुसार वह हिरण्यगर्भ ही पूर्व काल में सृष्टि के लिए समय कपित कपिल नाम से प्रसिद्ध हुआ जिसे परमात्मा ने अपने ज्ञानों से धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्यों से युक्त किया और उत्पन्न होते देखा किंच तथा एक जालम बहुधा विकुवस्म क्षेत्रे संघरते सदेव भूय सृष्ट् पतयस्तथेष सर्वाधिपत्यम कुरु ते इस संसार क्षेत्र में यह देव सृष्टि के समय एक एक जाल को फुट नोट जाल शब्द के अर्थ टीकाकारों ने भिन्न भिन्न प्रकार से किए हैं भगवान भाष्यकार ने इसका कोई अर्थ नहीं किया श्री शंकरानंद जी लिखते हैं जालम हेन्द्र जालम संसार रूपम प्रति प्राणी इत्यर्थः अर्थात जाल शब्द का तात्पर्य है प्रत्येक प्राणी से संबंध रखने वाला संसार रूप महान इंद्रजाल तीर्थ कहते हैं जालम कर्म फल कर्मफलक्षण बंधन अर्थात कर्म फल रूप बंधन ही जाल है तथा विज्ञान भगवान का कथन है जालम रूप कार्य करणलक्षण जालानी पुरुषमस बंधनत्वाद जालवाल अर्थात समष्ट रूप भूत और इंद्रिय वर्ग रूप जाल ही पुरुष रूप मत्स्यों को बांधने वाले होने से जाल के समान जल है अनेक प्रकार से विकृत कर अंत में अंत में संघार करता है तथा यह महात्मा ईश्वर ही कल्पंतर के आरंभ में प्रजापतियों को पुनः उत्पन्न कर उत्पन्नकर्षप का करता है इति एक सुरनर नाम सृजति जालमक प्रत्येक बहुधा ना विकुवृष्टि कालेन मयात्मक मायात्मके क्षेत्रे स देव भूयः पुनर्ये लोका पतियो मरीचादय सृष्ट्वा तथा यहाँ पूर्वस्म कल श्रेष्ठ सृष्टवाणीश सर्वाधिपत्यम कुरुते महात्मा एक इत्यादि यह देव इस मायामय क्षेत्र में सृष्टि के समय देवता मनुष्य एवं त्रेगा के एक एक जाल को नाना प्रकार से विकृत करके रहता है और फिर संहार कर देता है फिर यह ईश्वर महात्मा जिस प्रकार इसने पूर्व कल्प में मरीची आदि जो लोकाध्यक्ष हैं उन्हें रचा था उसी प्रकार पुनः रच उन सबका आधिपत्य करता है किंच तथा सर्वादिश ऊर्धम अध्यय प्रकाशयन भ्राजते यदनद्वान एवं स देव भगवान्ण्यो योनिस्वभावान्धिष जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता है वैसे ही यह ऊपर नीचे तथा इधर उधर समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दीप्यमान होता है इस प्रकार वह द्योतन स्वभाव संभजनीय भगवान अकेला ही कारणभूत पृथ्वी आदि का फुटनोट या अर्थ मूल पाठ जोनी स्वभावान मानकर किया गया है जहाँ मूल में जोनी स्वभावान ऐसा पाठ है वहाँ जोनी शब्द भगवान का विश्ले विश्लेषण होगा और स्वभावान का अर्थ स्वात्म भूतान पृथ्व्यादीन भावान अपने स्वरूप पृथ्वी आदि भावों को होगा नियमन करता है सर्वादिश इति सर्वादिश प्राचाद्या ऊर्धमुपरिष्टादाद्वापर्श दिश्च प्रकाशयन स्वात्मचतन्यज्योतिषा प्रकाशते भ्रजते दीप्यते ज्योतिषा यदुन्यन्यर्थ यथानद्वादी जगच्चक्रवभाषण युक्त एवं स देव द्योतनस्वभा भगवान भगवन समन्वितो वरेण्यो कृष्णस्य जगतः स्वभावान वर्णीय संभनीयोनि कृष्णस जगत कारण स्वात्मूता पृथ्वीदी भावाथवा कारणस्वभाता पृथिव्या दीनधीषतीको द्वितय पर सर्वादिशा इत्यादि यह पूर्वादि समस्त दिशाओं को अर्थात ऊपर नीचे और इधर उधर की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ अपने स्वरूपभूत चित प्रकाश से भ्राजित यानी दीप्त होता है जैसे कि अंडमान और जिस प्रकार की अंडमान यानी सूर्य जगत चक्र को प्रकाशित करने में लगा हुआ है उसी प्रकार वह देव देवतन स्वभाव भगवान ऐश्वर्यादि सम्पन्न और वरेण्य वर्णीय संभजनीय योनि यानी कारण एक अद्वितीय परमात्मा संपूर्ण जगत के स्वभाव यानी स्वात्मभूत पृथ्वी आदि भावों को अधिष्ठित करता है अथवा योनि स्वभावान ऐसा समस्त पर माना तो कारण स्वभाव यानि कारणभूत पृथ्वी आदि को अधिष्ठित निर्मित करता है यभाव प्रचति विश्व योनि पाच्या सर्वान् परिणाम विश्व अतिको गुणश सर्वान्नियोजेद्य जगत का कारणभूत जो परमात्मा प्रत्येक वस्तु के स्वभाव को निष्पन्न करता है जो पाच्यों परिणाम योग्य पदार्थों को परिणत करता है जो अकेला ही इस संपूर्ण विश्व का नियमन करता है और जो सत्वादी समस्त गुणों को उनके कार्यों में नियुक्त करता है वह पर्रह्म है स्वभावमिति, यहाँ ये लिंग व्यत स्वभाव यदग्रेरोण्यम पचती निष्पादय विश्व जगत जोलिपाच्या पाको ग्यान पृथ्विव्यादीन परिणाम अधितिष्ठति सर्वेत विश्व अतिमत्येक गुणश्च सजस्तमोपा विनियोजेद्यवक्षण यदि जहाँ वैतिक प्रक्रियासार य इस पुल्लिंग के स्थान में य इस प्रकार लिंग व्यत्यय हुआ है जो स्वभाव को यानी अग्नि के उष्णव को पचाता निष्पन्न करता है विश्व जगत का कारण है और पाच्य यानी पाक परिणाम योग्य पृथ्वी आदि का परिणाम करता है जो अकेला इस संपूर्ण विश्व को अधिष्ठित नियमित करता है तथा जो सत्व रज एवं तमोरू गुणों को नियुक्त करता है ऐसे लक्षणों वाला परमात्मा है किंच तथा तद्भेदुह्योपनिथ सुगूढ़ तद्रह वेद ते ब्रह्मजोनिम ये पूर्व देवा ऋषि ते तन्मया अमृता वै वह वेदों के गुह्य भाग उपनिषदों में निहित है उस वेद वेद्य परमात्मा को ब्रह्मा जानता है जो पुरातन देव और ऋषिगण उसे जानते थे वे तद्रूप होकर अमर ही हो गए थे तदिति त तद प्रकृत आत्मस्वद गुह्योपनषद वेदगु्योपनष निषद्चासु वेदगु्योपनषु गूढ़ संभृत ब्रह्मा हिण्यगर्भो वेदते जानाति ब्रह्मज्योलीम वेद प्रमाणकम् इत्यर्थः अथवा ब्रह्मणो हिरण्यगर्भ्य वेदस्य वेद पूर्वदेवा रुद्रदय ऋष्ठ वामदेवादये तमया तदात्मूता सतो मृता अमरणोंभू तथेदानीनोपी तमेविध्वा मृत्यशेष तद्वेद इत्यादि उस प्रकृत आत्मा का स्वरूप वेदों के भाग जो उपनिषद है उन वेद उपनिषदों में गूढ़ छिपा हुआ है उस ब्रह्मयोनि यानी वेद प्रमाणक आत्मा को ब्रह्मा जानता है अथवा ब्रह्म यानी हिरण्य गर्भ के कारण अथवा वेद के कारणभूत उस आत्मा को जो रुद्रादि देव पूर्वदेव और वामदेवादि ऋषिगण जानते थे वे तन्मय तत्स्वरूप होकर अमृत अमरण धर्मा हो गए इसी प्रकार आधुनिक पुरुष भी उसे जानकर अमर हो जाता है यह वाक्य शेष है धर्मों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन एतावता तत्पदार्थ तथेदानिम तथेदानम पदार्थम उपवर्णयु उत्तरे मंत्रा प्रस्तुयन्ते इतने ग्रंथ से तत्पदार्थ का वर्णन किया गया अब यहाँ से तव पदार्थ का निरूपण करने के लिए आगे के मंत्र प्रस्तुत किए जाते हैं गुणान्वय फल कर्म करता कृतस्य तस्व स चोपभोक्ता सास्वरूपस्त्रिगुण स्त्रिवर्त्तम प्राणादिपंचरत स्वकर्म भी जो गुणों से संबद्ध फलप्रद कर्म का करता और उसके हुए कर्म का उपभोग करने वाला है वह वा विभिन्न रूपों वाला त्रिगुण में तीन मार्गों से गमन करने वाला प्राणों का अधिष्ठाता अपने कर्मों के अनुसार गमन करता है गुणान्व गुण कर्म जानकृतवासनावयोमय सौय गुणन्वय फला से कर्मण कर्ता सा कृत्य कर्मफल से सभीो नाप कार्यकार गुण अशेती ऋगुण तयोदजाद मगभेद अश्चे त्रिवर्धम धर्मा धर्म ज्ञान मार्ग भेदा अशेत वहाँ प्राणस्य पंचवृत्तेरधि संचरती कई स्वकर्म भी गुणान्वय इत्यादि जिसका कर्म एवं ज्ञान जनित वासना में गुणों के साथ संबद्ध है वह यह जीव में है वह फल के लिए कर्म करने वाला है और वही किए हुए कर्म का फल भोगने वाला भी है कार्य कारण भाव से नाना देह धारण करके वृद्धि को प्राप्त होने से वह विश्व रूप नाना रूप है सत्वाधि तीनों गुण इसी के हैं इसलिए यह त्रिगुण है इसके देवज्ञानादि तीन मार्ग भेद हैं अथवा धर्म अधर्म और ज्ञान रूप इसके तीन मार्ग हैं इसलिए यह त्रिवर्तमा है यह पांच वृत्तियों वाले प्राण का अधिपति संचार करता है किनके द्वारा अपने कर्मों के द्वारा अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूप संकल्पाहंकार समन्वेनात्मगुणे नराग्रमात्रो यदृष्ट जो अंगूठे के बराबर परिमाण वाला सूर्य के समान ज्योति स्वरूप संकल्प और अहंकार से युक्त तथा बुद्धि और शरीर के गुणों से भी युक्त है वह अन्य जीव भी आरकी नोक के बराबर आकार वाला देखा गया है अंगुष्ठ अंगुष्ठ इति गुष्ठ परिमित हृदय रूपो समन्वितो अंगुमात्र अंगुमात्रोंगुठपरहृदयसूशिरापेक्ष रवितुल्यूप ज्योतिस्वूप सकंकारादीना सबन्वितुद्धेगुणेनात्मगुणेन जरा, जरा मृत्यु चरा इति से आराग्र प्रतोदाग्रोतलोह कंटकाग्रमतौ मत्रोपरोपी ज्ञानात्मना दृष्टोवगत अब संभावनायापरोप्यौपाईको जल सूर्य इव जीवात्मा संभावित संभावितर्थ अंगुष्ठमा इत्यादि अंगुठमा अर्थात हृदयगुहा की अपेक्षा से अंगूठे के बराबर परिमाण परिमाणवाला रविल्यूप अर्थात ज्योतिस्वरूप बुद्ध के गुण संकल्प और अहंकार आदि से युक्त तथा शरीर के गुण जरादि से भी संपन्न जरा और मृत्यु शरीर के धर्म हैं ऐसा कहा भी है आराग्र मात्र कोण के अग्रभाग में लगा हुआ जो लोहे का काटा होता है उसकी नोक के बराबर अन्य भी यानी आत्मा भी ज्ञान स्वरूप से देखा जाना गया है यहाँ अप ये शब्द संभावना में है तात्पर्य यह है कि जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान उपाधि से अन्य जीवात्मा भी होना संभव है पुनरपे दृष्टानता दर्शयती एक दूसरे दृष्टांत से श्रुति फिर भी दिखाती है वालाग्र सतभागस् सतथा कल्पित चागो चा। जीव स विज्ञेय सचानत्याय कल्पते सौभागों में विभक्त किया हुआ जो केस के अग्रभाग का सवा भाग है उस जीव को उसके बराबर जानना चाहिए किंतु वही अनंत रूप हो जाता है बालाग्रेतीग्रस् सत्कृत्व भेदमागस्त सतथा कल भागो जीव स विज्ञेय लिंग सेमता तत्परिमाणे न्याय व्यपदीश्य सीवस्व आनन्त्याय कल्पते स्वतः बालाग्र इत्यादि सब भोगों में सब भागों में विभक्त के केस के अग्रभाग का जो एक भाग है उसके भी सब भाग किए जाने पर जो भाग होता है उसके समान जीव को समझना चाहिए लिंग देह अत्यंत सूक्ष्म है इसलिए उसके परिणाम परिमाण के अनुसार ही उसका परिमाण बताया जाता है जीवस्वरूप से वह ऐसा है किंतु स्वतः अपने परमार्थ रूप से वही अनंत हो जाता है किंच तथा नै स्त्री न पुमादेश न चैवायं न पुंसक यदरीर महात्ते तेन तेन सरक्षते यह विज्ञानात्मा न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक ही है यह जो जो शरीर धारण करता है उसी उसी से सुरक्षित रहता है न स्त्री स्वो द्वितीया पर ब्रह्मात्मस्वभा स्त्री न नैव नपुंसकः पुमा ना नपुंसक यीशरी पुष्शरी नपुंसक दत्ते तेन तेना सत्माक्षते संरक्षते तत्मन सभी मनते स्थूलोंशोहम पुम स्त्रियह नपुंसकों हम इतई नैव स्त्री इत्यादि स्वयं साक्षात अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप होने के कारण यह न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक ही है यह जिस जिस स्त्री शरीर पुरुष शरीर अथवा नपुंसक शरीर को धारण करता है उसी उसी से यह विज्ञान आत्मा रक्षित सुरक्षित रहता है अर्थात उसी उसी शरीर के धर्मों को अपने में आरोपित कर ऐसा मानने लगता है कि मैं स्थूल हूँ मैं कृष्ण हूँ मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं नपुंसक हूँ इत्यादि जीव को कर्मों के अनुसार विविध देह की प्राप्ति का निर्देश केन न तरहस शरीरान्याह तो फिर यह किस कारण से शरीर धारण करता है तो बतलाते हैं संकल्पन स्पर्शन दृष्टिमोहैह ग्रिष्टा चात्मा प्रवृद्धि जन्म कर्मा क्रमेण देहे साले स्वरूप अन्य भी संप्रपद्य जिस प्रकार अन्न और जल के सेवन से शरीर की वृद्धि होती है वैसे ही संकल्प स्पर्श दर्शन और मोह से कर्म होते हैं फिर यह देही क्रमशः विभिन्न जोड़ियों में जाकर उन कर्मों के अनुसार रूप धारण करता है संकल्पनेति संगलने प्रथम संकल्पन तत स्पर्शनमेंद्रीय व्यापार तथो दृष्टि विधान तथो दृष्टि तय सकलनस्पर्शन दृष्टिमोहै शुभाशुभा कर्मा ततः तत कर्माणी स्त्री स्त्रीपुनपुसक लक्षण्युक्रमेण परिकाेक्षी मृत स्थानसु दैवनुष्यादीसु अभी संप्रप्य दृष्टातम आह ग्रासंबुनोरन पान्यो अनयत वृष्टिरासेचन निदान आत्मन शरीर से जायेते यहादी संकल्पनम इत्यादि पहले संकल्प होता है फिर स्पर्श यानी स्वगिंद्रिय का व्यापार होता है तत्पश्चात दृष्टि जाती है उससे पीछे मोह होता है उन संकल्प स्पर्श दर्शन और मोह से शुभ शुभकर्म संपन्न होते हैं फिर कर्मानुगत यानी कर्मों के अनुसार अनुक्रम से कर्म विपाक की अपेक्षा से यह दे जीव स्त्री पुरुष एवं नपुंसकादि रूपों को देवता तिर्यक एवं मनुष्यादि स्थानों योनियों में प्राप्त करता है उसमें दृष्टांत देते हैं जिस प्रकार ग्रास और अंबु, यानि अनियत अन्न और जल की वृष्टि उनका सम्यक सेचन आत्मा का निधन निदान है अर्थात उससे शरीर की वृद्धि होती है उसी प्रकार जीव को कर्मों के द्वारा तदनुकूल शरीरों की प्राप्ति होती है ऐसा इसका अभिप्राय है स्थूलाणि सूक्ष्मणी बहु नीचै रूपाणी देही स्वगुण विणोती क्रियागुणात्मगुण सतीषाम संयोग हेतुरपरोपी दृष्ट जीव अपने गुणों पाप पुण्यों के द्वारा स्थूल सूक्ष्म बहुत से देह धारण करता है फिर उन शरीरों के कर्मफल और मानसिक संस्कारों के द्वारा उनके संयोग देहांतर प्राप्ति का दूसरा हेतु भी देखा गया है स्थूलानीति ता चूलान्यस्मा सूक्ष्म तैजस धातु प्रवृत्ती बहूनी देवादी शरीरा विज्ञात्मा स्वगुण विहत प्रतिषिद्ध विषयानुभवस्कार वृणोत वृणोती ततस्क्रिया गुणै गुने परोपि, देहांतर सदेह भवति दहांतरसंयुक्त स्थूलानी इत्यादि देही विज्ञान आत्मा अपने गुण यानी विहित और प्रतिसिद्ध विषयों के अनुभव से प्राप्त हुए संस्कारों के द्वारा बहुत से यानी पाषाण आदि स्थूल और तेजस धातु आदि सूक्ष्म देवादि शरीर धारण करता है फिर वह देही उन उन शरीरों के कर्मफल और मानसिक संस्कारों के द्वारा अन्य रूप हो जाता है अर्थात देहांतर से युक्त हो जाता है परमात्म तत्व के जानने से जीव की मुक्ति का कथन स एवं अविद्या काम कर्म फल आदि देहा हम भाव प्रेत कामकर्मफलरागादी गुरभाराक्रालांबूरीव सा्रजल निमग्नों दहाह भावना प्रेततिष्यादस्वीव जीवभापन्न कथित पुण्यवशादी स्वराकर्माष्ठ नापगतरागा मलो मलोनित्यवादि दर्शन नोत्पन्ने मुत्रार्थ फल भोग विराग समधमादि साधन सम्पन्न सामत्म ज्ञावा मुचत इत्या अब श्रुति यह बतलाती है कि इस प्रकार गंभीर जल में डूबे हुए तूम्बे के समान अविद्या काम कर्म फल और रागादि के भारी भार से आक्रांत होने के कारण अपने निश्चयते से देहात्म भाव से ही युक्त हुआ जीव प्रेत तिरक एवं मनुष्यादि योनियों में जीवन पर्यंत जीव भाव में ही स्थित हुआ किसी प्रकार पुण्यवश ईश्वरार्थ कर्म करने से रागादि मनुष्य शुद्ध हो जाने पर जब अनित्यवादि दोष दृष्टि करने से ऐहिक और आमुष्विक फलभोग से विरक्त और श्रम दमादि साधन संपन्न होता है तब उस आत्मा को जानकर वह मुक्त हो जाता है अनाद्यनतम कलिलस्य मध्ये विश्व से सृष्टारम्भ विश्वस्य विश्वैक परिवेशिता ज्ञावाद मुच्यते सर्वपाश इस गहन संसार के भीतर उस अनादि अनंत विश्व के रचयिता अनेक रूप विश्व को जगत मात्र व्याप्त करने वाले देव को जानकर जीव समस्त पाशों से मुक्त हो जाता है अनाद्यन अनाद्यन आद्यंतरि खलील कलिलस्य मध्ये गहन गभर संसार मध्ये विश्व सृष्टार उत्पादयता उत्पादि विश्वस्य विश्व परिवेशिता स्वात्मना संव्याप्यावस्थित ज्ञावा दिव्योतिप पर मुच्यते सर्वैरद्यामकर्म इत्यादि खलील के मध्य में यानी अत्यंत गंभीर संसार के मध्य में अनाद्यनंत आदि अंत से रहित विश्व की सृष्टि उत्पत्ति करने वाले अनेक रूप विश्व के एकमात्र परिविष्टा अर्थात अपने स्वरूप से विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए देव ज्योतिष स्वरूप परमात्मा को जानकर जीव समस्त पाशों से यानी अविद्या काम एवं कर्मादि से मुक्त हो जाता है केन न पुनरसोग गृह्यते किंतु यह किसके किस द्वारा ग्रहण किया जाता है सो बतलाते हैं भावग्राह्य बनीराक्ष्यम भावात्वकरम भाव शिवम कलासर्गक देवम ये विधुस्ते जुहुस्तु भावग्राह्य अशरीर संज्ञक सृष्टि और प्रलय करने वाले शिव शिवस्वरूप एवं कलाओं की रचना करने वाले इस देव को जो जान लेते हैं वे शरीर अर्थात देह बंधन को त्याग देते हैं भाव इति भावेन करणेन भाव्रा्य इति विशुद्धांतक गृह्यत भाव्राह्यं अनीड्रख्य नीड शरीर अशरिराख्यम भावाक भाव शिव शुद्धम इत्यर्थः तत्कार कलाना प्राणादि ना नाता स प्राण असृजत अत्यादि इत्यादिनाथ वर्णोक्ता सर्गकरम देवम ये विद्रहम अस्मीति ते जहु परित्यजे युषनु शरीरम भावग्राह्यम इत्यादि भाव विशुद्ध अंतकरण से ग्रहण किया जाता है इसलिए जो भावग्राह्य है अनड्याख्य नीड शरीर को कहते हैं अत अशरीर नाम वाले भाव और अभाव सृष्टि और प्रलय करने वाले शिव शुद्ध अर्थात अविद्या और उसके कार्य से रहित कला सर्ग कर उसने प्राण की रचना की इत्यादि वाक्य से अथर्वण प्रश्न श्रुति में कही हुई प्राण से लेकर नाम परन्त सोलह कलाओं के रचयिता उस देव को जो यह मैं हूँ इस प्रकार जानते हैं वे तनु शरीर को त्याग देते हैं कुटनोद अर्थात फिर उनका शरीरांत से संबंध नहीं होता वे मुक्त हो जाते हैं एते भगवत शिष्य परमहंस ये श्रीमद्गोविंदवत्ज्यपादिष्यपरमहसपरिव्राजकाचार्य श्रीमद्शंकर भगवत्णीते श्वेतापनिष्भाष्ये अध्यायः